श्री वैष्णव पुराण 27 अध्याय प्रधुमन हरण तथा शंबर श्री मातृए बोले हे मुनि वीरवर प्रधुमन को शंबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली शंबर को प्रधुमन ने कैसे मारा जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला हे गुरु मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार हूं श्री पराशर जी बोले हे मुनि काल के समान विकराल शमरासुर ने प्रधुम को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूती का ग्रह से हर लिया उसको हरण करके शमरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया जो तरंगमाला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है वहां फेंके हुए उस बालक को एक मच्छे ने निगल लिया किंतु वह उसकी जठार गनी से जलकर भी न मरा। कालंतर में कुछ मछलियों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शंबर को निवेदन किया। उसकी नाममात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अन्तहपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपू उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया जो दग्ध हुए कामवर्ष का प्रथम अंकुर था तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवरिशी नारद में आकर कहा है सुंदर भ्रकोटी वाली यह सांपुना जगत के स्थिति और संघारकर्ता इसे शंभरा सोड़ने सूती का ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ इसे यह मच्छे निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तो इस नारात्मका का तो होकर पालन कर, श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित होकर बाल्यावस हे महामते जिस समय वह नवयोवन के समागम से सुशोभित हुआ तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामनायुक्त अनुराग प्रकट करने लगी हे महामुने जो अपना रीढ़ और नेत्र प्रधुन्ना में अर्पित कर चुकी थी उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त होई उस कमल लोचना से भग आज तुम मत्र भाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं तुम हो, तुम भगवान विष्णु के तनाय हो, तुम्हें काले शंबर ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था, तुम मुझे एक मच्छAI के उदर में मिले, हे कांत, आपकी पुत्रवत्सलता जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रधूमन जी ने क्रोध से विह्ल होकर समरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रधूमन जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसके साथ मायाओं को जीतकर स्वयं आठवीं माया का प्रयोग किया उस माया से उन्होंने देवतराज कालशंबर को मार डाला और मायावती के साथ हविमान के द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए मायावती के सहित अन्तह में उतरने पर भगवान श्रीकृष्ण चंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा किंतु अनंदता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वे कहने लगी। अवश्य ही यह नवयोवन को प्राप्त हुआ किसी बड़ भाग्यनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्राधुन जीवित होगा, तो उसकी भी यही आयु होगी। हे बच्च, तो ठीक-ठीक बता, तूने किसे भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा पुत्र, जैसा मुझे तेरे प्रतीत नहीं हो रहा है, जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐ श्री पराशर जी बोले इसी समय श्रुतकृष्ण चंद्र के साथ वहां नंद जी आ गए उन्होंने अंतह पुरवासनी देवी रुकमणी को आनंदित करते हुए कहा हे hey सुभ्रु यह तेरा ही पुत्र है यह शंभरासोर को मारकर आ रहा है जिसने की इसे बाल्य अवस्था में सूती का ग्रह से हर लिया था यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है � पूर्वकाल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उनके जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने माया माय रूप से शम्रासुर को मोहित किया था। यह मत विलोचना उस दैत्य को विहार आदि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर माया माय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंद इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका ना करे यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी उस समय चीरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवें अ जय श्री हरि श्री विष्णु पुराण 28वां अध्याय रुक्मिका वध श्री पराशर जी बोले हे मित्र हे के प्रधुन्न के अतरिक्त चारू देशन सुदेशन वीरेवान चारू देहे सुशैन, चारू गुप्त भद्र चारू चारू विंद सुचारू और बलवानों में श्रेष्ठ चारू नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई रूपमाणी के अतिरिक्त भगवान श्रीकृष्ण चंद्र के कालिंदी मित्रविंदा नग्न जीत के पुत्री सत्या जामवान के पुत्री कामरूपिणी रोहिणी अति शीलवती मद्र राजसुता सुशीला भद्रा सत्राजीत के पुत्री सत्यभामा और चारुहासनी लक्ष्मणा ये अति सुंदरी सात स्त्रियाँ और थीं। इनके सिवा उनके सोलह हजार स्त्रियाँ और � महावीर प्रधुमना ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रधुमना जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसे प्रधुमना जी के अनिरुध नाम का एक महाबलवान प्राकर्म संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ, जो युद्ध में रुद्र प्रतिहत ना होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। भगवान कृष भगवान कृष्ण चंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पत्री देना स्वीकार कर लिया हे ब्रज उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए भगवान कृष्ण चंद्र जी के साथ बलभद्र जी आदि अन्य यादव गण भी रुक्मि की राजधानी के भोजकट नामक नगर को गए जब प्रधन्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार ये बलभद्र धूत क्रीड़ा अछत्र जानते तो हैं नहीं तथापि इन्हें इसका अवसन बहुत है तो फिर हम इन बलशाली राम को जुए से ही क्यों न जीत लें श्री पराशर जी बोले तब बल के मद से उन्मत रुक्मिणी ने उन राजाओं से कहा बहुत अच्छा और सभा में बलराम जी के साथ धूत क्रीड़ा आरंभ कर दी रुक्मिणी पहले ही दांव में बलराम से एक सहस्त्र निष्क जीते तथा दूसरे दांव में एक सहस्त्र निष्क और तब ने 10000 निष्क का एक दांव और लगाया उसे भी पक्के जारी रुक्मिणी ने ही जीत लिया हे द्विज इस पर मूर्ख लिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदन मत रुक्मिणी ने कहा से को मैंने हरा दिया है ये व्रत हाही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्षक कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक के कहते देख हलायोध भलबद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निशक का दाम लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पांच स पर रतनी भीचिल्लाकर बोला-बल राम असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता यह दां भी मैंने ही जीता है तो आपनी इस दाांम के भुषय में चक्र अवश्य कि या थाा किंतु मैंने उसका अनुलोधन तो नहीं किया इस प्रकारयदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता श्री पराशरजी बोले उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभी स्वार में कहा इस दों को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं रुक्मि झूठ बोलता है क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन ना कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा तब क्रोध से अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मि को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला और फिर फड़गते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंसा था तोड़ दिए इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग आए थे उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला हे उस समय बलराम के कुपित होने हे मातृ उस समय रुक्मी को मारा गया देखकर श्री मधुसुदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी और बलवान जी के भाई से कुछ भी नहीं कहा तदनंतर हे द्विज श्रेष्ठ के सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र सब पत्नी अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवे अंश में